को बृहदारण्यकोपनष अभि वै जनक प्राप्त जनकोह वै देह आसा चक्रे अथ याग्वल आवब्राज तंभवाच याग्ञवल किमचारी पशु निछ उभयेव सम्राटती हो हे जनक तुम अभय को प्राप्त हो गए हो विदेह का राजा जनक आसन पर बैठा था तब यार याज्ञवल्क आया उसको जनक ने कहा हे याज्ञवल्क कैसा क्या आना हुआ गायों के लिए या सूक्ष्म सिद्धांत के लिए यानी सूक्ष्म सिद्धांत की चर्चा के लिए हे सम्राट दोनों के लिए याग्ञवल्क ने कहा यतो यवीत तस्तीन्दे शैलशैलि वागै ब्रह्मेती यहातृमा पितृमा आचार्यवान ब्रूजात तथा तो तस्लरब्रवीत वाग्वै ब्रमेती अवदि कि अब्रवीतु तस्यायतनं प्रतिष्ठा न मे ब्रवीदि एक्रादि तवैन ब्रूहि वागेव वा आत आयतनं आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञन नुपासीसीत चा प्रज्ञतायाग्ञवल्य वागे सम्राटी होवाच द्वाइ सम्राट परम ब्रह्म नैनम वगहां भूता अभी, रक, अभी देव अप्येति अप्य एव विद्वान याज्ञवल्क ने कहा किसी ने तुम्हें जो कहा हो वह मैं सुनूंगा जनक ने कहा शीलिनी के पुत्र जित्वा ने मुझे कहा वाणी ही ब्रह्म है जिस तरह कोई एक मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष कहे वैसे शैलिनी ने कहा वाणी ही ब्रह्म है वाणी के बिना क्या होगा याज्ञवल्क ने कहा पूछा परंतु उसने उसका ब्रह्म का आयतन और प्रतिष्ठा बताई क्या जनक ने कहा मुझे नहीं बताया याज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट यह एकांगी ब्रह्म है जनक ने कहा हे याज्ञवल्क वही तुम मुझे कहो याज्ञवल्क ने कहा वाणी ही उसका आयतन और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है प्रज्ञा वाणी ही वाणी से ही प्रज्ञा प्रकट होती है रूप से उसकी उपासना करें। जनक ने पूछा हे याज्ञवल्क वह प्रज्ञा कौन सी याज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट वाणी ही प्रज्ञा हे सम्राट वाणी ही परम ब्रह्म है इसको वाणी मृत्यु तक छोड़ती नहीं ऐसा जानने वाला जो इसकी उपासना करता है उसकी ओर सब भूत दौड़ आते हैं वह देव होकर मृत्यु के बाद देवों के पास पहुँचता है यदे वे कश्चित ब्रवीत तत्व शुणवा अप्रविंदे उदंक सौलबायण णो वै ब्रम्मेती यहां आचार्यवान पितृमाचार्यन्ब्रूयात तथा तत्सौनों ब्रवीत वै ब्रेति आ हि तो ही कि ब्रवीत तो तस्तन प्रतिष्ठा न मे ब्रवीद सम्राणी त वै नो ब्रूहि याज्ञवल्य प्राण एव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रियन तुपासी का प्रियतायाज्ञवल्य प्राण एव सम्राटिहणो वै सम्राट परमं ब्रह्म लैनम जहाँति सर्वाणीनमं भूताली अभिरक्ष देवो अप्पेति ने कहा किसी ने तुम्हें जो कहा हो वह मैं सुनूंगा जनक ने कहा उदंक सोलबायण ने मुझे कहा प्राण ही ब्रह्म है जिस तरह कोई एक मात्रिमान पितृमान आचार्यवान पुरुष कहे वैसे उस सोलबायन ने कहा प्राण ही ब्रह्म है प्राणन क्रिया न करने वाले को क्या मिलेगा याज्ञवल्क ने पूछा परंतु उसने उसका ब्रह्म का आयतन और प्रतिष्ठा बताई क्या जनक ने कहा मुझे नहीं बताया। बतायाज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट यह एकांगी ब्रह्म है जनक ने कहा हे याज्ञवल्क वही तुम मुझे कहो याज्ञवल्क ने कहा प्राण ही उसका आयतन और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है प्रिय रूप से उसकी उपासना करे जनक ने पूछा हे याज्ञवल्क वह प्रियता क्या है याज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट प्राण ही प्रियता है प्राण सबको प्रिय होते हैं इसलिए प्राण यही प्रियता है हे सम्राट प्राण ही परम ब्रह्म है इसको प्राण मृत्यु तक छोड़ता नहीं ऐसा जानने वाला जो इसकी उपासना करता है उसकी ओर सब भूत दौड़े आते हैं वह देव होकर मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद देवों के पास पहुंचता है यदेवते कश्चित ब्रवीता तत्मा बेती अब्रविंद बरकुर चक्षुर्ति यहां मातृमा पितृमा आचार्यन्न ब्रूयात तथा तदाष्णोब्रवीत चक्षुर्ति अप्य तो हि किं सी तस्यायतनं प्रतिष्ठा न मे ब्रवीदेत सम्राड़ि स वै नो ब्रोहि याज्ञवल्य चक्षुरेवायतनम आकाश प्रतिष्ठा सत्यमी सत्यमीन उपासी का सत्यता आयाज्ञवल्य होवाच सम्राटीतिवाच सम्राट परमं ब्रह्म दैनम चक्षुर्जहा सर्वाणी भूता ने अभी क्षरते देवो भूतान अप्येती ये या विद्वान्तुपास्ते याज्ञवल्क ने कहा किसी ने तुम्हें जो कहा हो वह मैं सुनूंगा जनक ने कहा बरकुर वार, ने मुझे कहा चक्षु ही ब्रह्म है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 वही तुम मुझे कहो याज्ञवल्क ने कहा चक्षु ही उसका आयतन और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है सत्य रूप से उसकी उपासना करें। दरक ने पूछा हे याज्ञवल्क वह सत्यता क्या है याज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट चक्षु ही सत्यता है चक्षुर वही सत्यम इसलिए चक्षु ही सत्यता है हे सम्राट चक्षु ही परम ब्रह्म है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 श्रोत्र वै ब्रमेति यहाँ आचार्यवान् ब्रूयात तथा तदारद्वाजो ब्रवीत श्रोत्र वै ब्रमेति असुलव्रो ही किं सारादी अब्रवीतुते प्रतिष्ठा न मे ब्रवीदी तेकपाद्वाएत सण स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्य स्त्रयतनम आकाश प्रतिष्ठा अनंत उपाशीत सा अनंततायाज्ञवल्य स्त्र सम्राटीतिोवाच श्रोत्र वै सम्राट परमं ब्रह्म तैनम स्ोत्र जहाँति सर्वाण्यनमें भूताने अभी क्षरती देव भूतान अप्येतीद्वाणपास्ते याज्ञवल्क ने कहा किसी ने तुम्हें जो कहा होगा वह मैं सुनूंगा जनक ने कहा गर्द भी विपरीत विपरीत भारद्वाज ने मुझे कहा सूत्र ही ब्रह्म है जिस तरह कोई एक मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष कहे वैसे भारद्वाज ने कहा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 और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है अनंत रूप से उसकी उपासना करें जनक ने पूछा हे याज्ञवल्क वह अनंतता क्या है याज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट स्रोत्र ही अनंतता है हे सम्राट स्रोत्र ही परम ब्रह्म है इसको स्रोत्र मृत्यु तक छोड़ता नहीं ऐसा जानने वाला जो इसकी उपासना करता है उसकी ओर सब भूत दौड़े आते हैं वह देव होकर मृत्यु के बाद देवों के पास पहुँचता है यदे ते कचिद ब्रवीत तस्तृ्वा अब्रविन्बे अब्रवीण सत्यमोजाबाला मनो वै ब्रम्भेति यहातृमा पितृमा आचार्यवान् ब्रूयात तथा तजाबालोब्रवीत मनो वै ब्रम्भें अमरसोहि हि अब्रवीदूते तयतन प्रतिष्ठा न मे ब्रवीदी एकपादवात सब ब्रूहि याज्ञवल्क मन एवायतन आकाश प्रतिष्ठा आनंद इंत का आनंदतायाज्ञवल्क मन एवं सम्राटी होवाच मनो सम्राट परम ब्रह्म दैनम मनो जहाँति सर्वाणनम भूताने अभी क्षरते देवो भूत अप्येती ये या विद्वान्तुपास्ते याज्ञवल्क ने कहा किसी ने तुम्हें जो कहा होगा मैं सुनूँगा जनक ने कहा सत्यकाम जाबाल ने मुझे कहा मन ही ब्रह्म है जिस तरह कोई एक मात्रिमान पितृमान आचार्यवान पुरुष कहे वैसे सत्यकाम जाबाल ने कहा मन ही ब्रह्म है जिसे मन नहीं उसे क्या मिलेगा याज्ञवल्क ने पूछा परंतु उसने उसका ब्रह्म का आयतन और प्रतिष्ठा बताई क्या जनक ने कहा मुझे नहीं बताया याज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट यह एकांगी ब्रह्म है जनक ने कहा हे याज्ञवल्क वही तुम मुझे कहो याज्ञवल्क ने कहा मन ही उसका आयतन है और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है आनंद रूप से उसकी उपासना करे जनक ने पूछा हे याज्ञवल्क वह आनंदता क्या है याज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट मन ही आनंदता है आनंद मन में रहता है इसलिए मन ही आनंदता है हे सम्राट मन ही परम ब्रह्म है इसको मान मन मृत्यु तक तो छोड़ता नहीं ऐसा जानने वाला जो इसकी उपासना करता है उसकी ओर सब भू दौड़े आते हैं वह देव होकर मृत्यु के बाद देवों के पास पहुंचता है यदे वे कशिद्रवीत अब्रवीन्मे विद साक्य हृदय वै ब्रेती यहां पितृमा आचार्यवान्ू्यात तथा तत्कल्योब्रवीत हृदय वै ब्रेति हि किति अब्रवीत तो तयतन प्रतिष्ठा न मे ब्रवीद एक काद सम्राटि त वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क हृदय में यतनम आकाश प्रतिष्ठा स्थिति उपाशीत का सितया जावल हृदय मे सम्राटिह सम्राट परम ब्रह्म नैनम हृदय जहाति भूतारे सर्वाण्यम देवो अभिक्चरते देव भूतान अप्येती जा विद्वान्तुपास्ते जाग्ञवल्क ने कहा किसी ने तुम्हें जो कहा होगा वह मैं सुनूंगा जनक ने कहा विदग्ध साकल्य ने, ने मुझे कहा हृदय ही ब्रह्म है जिस तरह कोई एक मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष कहे वैसे साकल्य ने, ने कहा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 स्थिति स्थैर्य रूप से उसकी उपासना करें। जनक ने पूछा हे याज्ञवल्क वह स्थिरता स्थर्य कौन सा याग्यवल्क ने कहा हे सम्राट हृदय ही स्थिरता है, स्थिरता हैदय में रहती है हे सम्राट हृदय ही परम ब्रह्म है इसको हृदय मृत्यु तक छोड़ता नहीं ऐसा जानने वाला जो इस उपासना करता है उसकी ओर सब भूत दौड़ आते हैं वह देव होकर मृत्यु के बाद देवों के पास पहुंचता है सा ऐसा नेत नेति आत्मा अगृह्यो नही गृह्यते अशरी नहीं शरीते असंगो नहीं सज्जते अति तो न बिसे न ऋष्यते अभिवय प्राप्त शेतवाच याग्ञबल्क सहोवाच जनको वेदेह अभियं तौगछताक यो नो भगवन्न अभियं वेद से नमस्ते इमे इमें वेदेहाय अहमस्मी वह नेत ने आत्मा अगृह्य है क्योंकि उसका ग्रहण नहीं किया जाता यह अविनाशी है क्योंकि उसका नाश नहीं किया जाता वह असंग है क्योंकि वह आसक्त नहीं होता वह मुक्त है क्योंकि वह व्यथित नहीं होता वह हिंसित क्षीण नहीं होता हे जनक तुम निश्चय ही अभय को प्राप्त हो गए हो ऐसा याज्ञवल्क ने कहा वह वैदेह जनक बोला हे याज्ञवल्क तुम्हें अभय प्राप्त हो हे भगवान तुम हमें अभय अर्थात ब्रह्म जगा रहे हो तुम्हें नमस्कार हो यह विदेह देश यह मैं तुम्हारा ही हूँ अर्थात मेरा विदेह राज्य तुम्हारे हाथ में है